ब्रह्मषिंद्रेश प्रजापतिमा च पंच महाभूता पृथ्वीवायुराकाशा ज्योतिषीता चित्रमिश्राणी इव बीजा पिता चेतरा चंडजा च च जलायुजा चेधजा चोदीजा चश्वा गुरस्किंचेद्ंपरा जदत्री च सर्वं महावाग को भी कल विचार करते बता दिए अंत करण अलग किया पहला फिर उस अंत की वृत्तियों के कारण से ही ये चेतन जो प्रज्ञान है उसी चेतन कहने को नाम जाता है और वही चेतन वही प्रज्ञान रूप जो आत्मा है वही क्या हो रखा है? है ये ब्रह्म मना पर ब्रह्म इंद्र यही इंद्र है ये प्रजापति यही प्रजापति है यही क्या है प्रजापति है जो तो प्रथम है प्रथम है शरीरी, विराट सर्वे देवा ये जितनी भी अन्य देवता लोग है वैसे भी वही प्रज्ञान है इम च पंचमहाँ ये पंच महाभूत अपीकृत और पंचकृत सभी जैसे कि पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश क्रम थोड़ा आगे पीछे है छांदस है पृथ्वी आपा, ज्योतिष मन तेज है वायु और आकाश पंचम नाम की नारे यदि एकता इमानी क्षुद्र मिश्राणी वितरण और ये जो क्षुद्र जीवों के सहित उनके बीजानी उनके बीज युवा यहाँ पर अनर्थ युवा का कोई अभ्यान है मिश्राणी क्षुद्र जीवों के मिश्रण सहित जो उनके बीज है वो सारे के सारे ना नितरणी च और अन्य भी कौन अन्य से अंडे जारो जानी जानी चार प्रकार के हैं अंड जरा जो सी जो विशेष कुछ नाम गिना रहे हैं अश्व गुरु किंज इधम घोड़ा गाय मनुष्य और हाथी और कितना गिना जाए जो कुछ भी है क्या इधम प्राणी जंगव पथ त्रिक्चा यीन भाग कर दिया जो कुछ भी प्राणी क्या पर आप क्या देख रहे हैं तीन प्रकार के देखते हैं एक तो आकाश गां एक तो चलने फिरने वाला यह मनुष्य आदि जो है जंगम और तीसरे जो है थर खड़े रहने वाले पेड़ आदि के समस्था सर्वम तक प्रज्ञा नेत्र कहते हैं कि वास्तव में ये सब क्या है प्रज्ञा नेत प्रज्ञाने नियम प्रज्ञा नेत्र नियत अन्य पत्थ्य मतलब नहीं है ब्रह्म की सत्ता से ही प्रज्ञान की सत्ता से ही ये सब के सब सत्तावान हो रहे हैं ब्रह्म की सत्ता से स्वयं में सत्तावत्व को नयन किया जाता है जिससे उसका नाम प्रज्ञा कहतेवान है, है। यह इसका समझ लेना दो नंबर टिप्पण के कर प्रज्ञानेत्री नियत्या सत्ता प्राप कम प्रेरकम च नेत्र्पण भाषण तो में भी आएगा भाषा के आधार ही टिप्पण का कह रहे टिप्पा प्रज्ञा ने इसलिए ये सब के सब कहा प्रतिष्ठित है उधर प्रज्ञान प्रतिष्ठित है उत्पत्तिष्ठान मुक्ता तो इसीलिए ब्रह्म में ही ये सब प्रतिष्ठित है प्रज्ञा नेत्रो लोक आर्य जो लोग हैं यह अभी प्रज्ञा वाला है जब सारे भूत बहुत भौतिक समस्त विषय ही पदार्थ ही जब तो तो ये ब्रह्मांड हो जाएगा नहीं अतः प्रज्ञान ही ब्रह्म है देखिए सज्ञान रूप वाह पूर्वक बुद्धिस्त समीपी जो पूर्व मंत्रों में विचारित वह जो प्रज्ञान है वही क्या है कि आत्मा है ब्रह्म है ब्रह्म मने अपरम अपरम आपरा ब्रह्म लेना शुद्ध ब्रह्म आगे करने वाले प्रज्ञान हम चलिए और आगे पीछे देखो और वहाँ क्या है सब संगण साकार वस्तुओं की कथा है इसलिए एकदम यहाँ पीछे ब्रह्म शब्द निर्गुण ब्रम नहीं ले सकते इसलिए यहाँ ब्रह्म शब्द करते है अपरम संभा ब्रह्म अपरम सर्वश प्राण सम शरीरों में चित्र सर्व्यापक जो हिरण्य परिव्याप्त जो प्राण है उसी को लेना पुरुष में कहा गया था अंत प्रणो पालिशु जल भेद सूर्य प्रतिबिंब ये वारणी लेना प्रतिबिंब व्यव प्राण प्रज्ञात्मा स्पष्ट हो गया ना प्रज्ञात्मा का वर्णन कर रहे हैं उस ब्रह्म अपर ब्रम कह दिया अपर ब्रम की व्याख्या कर दिया सर्वश्रस्त प्राण है और प्राण के नाम पूर्व में कहा हुआ है प्रज्ञात्मा चुन का नाम प्रज्ञात पड़ा वो बता रहे अंत करणोपादिशु अनुप्रविष्ट सन अंतकरण रूपी समस्त उपाधियों में अनुप्रविष्ट होकर के जल भेद गूर्य की प्रतिबिंब के समान कौन है वो हिरण्य है वही प्राण है वही प्रज्ञात्मा एक वो इंद्र वही प्रज्ञात रूप हमारी जो आत्मा है वही इंद्र भी है इंद्र हिरण्य गर्भ ये जो हिरण्य गर्भ है वही इंद्रता है गुणार्थ देवराज होगा अथवा गुण विशेष को लेकर के देवताओं का जो राजा इंद्र उसे भी ले सकते हो प्रजापति नहीं प्रजापति यह प्रथम श्री वही प्रज्ञा नारूप आत्मा है वही क्या हो रखता है प्रजापति ये प्रजापति कौन सी प्रजापति लुं? कने नाम सुन रखता हूँ पहले नहीं, नहीं, नहीं ये सब जब बाद में होने वाले प्रजापति लोग हैं जो आपने सुन रखा है दस प्रजापति ये है प्रथमज यह प्रथमज है ये तो जिससे पहले विचार करते हो कहा गया था मुखादि निर्भेद हुआ तद्वारा अग्नि आदि देवता और लोकपाल उत्पन्न हुए थे ये सब जो कहा गया था जिससे कहा गया तो वो चीज का प्रथम लेना उस शरीर को लेना उससे प्रजाप्रिश से लेना यदो मुखादि निर्भेद द्वारे न अग्नि आदि लोकपाल जाता जिससे मुखादि निर्भेद द्वारा अग्नि आदि लोकपालों की उत्पत्ति की कथा कही गई थी वो प्रथम जो उस शरीर को प्रजापतिष से लेगा प्रजापति वह विराट रूपा जो प्रजापति था वो हिरण्य गर्भ है वो व्यापार ब्रह्मी है अबर ब्रह्म क्या है वो भी शुद्ध ब्रह्म ही शुद्ध ब्रह्म में परिकल्पित होने से अधिष्ठान से अधिष्ठित आश्रय और आश्रित का भेद करता सर्वे देवा सभी देवता है ये भी पृथक नहीं है सर्वे देवात्मा है इमानी चर्व शर्वोपादान भूतानी पंच प्रिया महाभूता ये जो ईमानी सर्व शरीर को उपादान कारण होता, पंच जो महाभूत है अन्न और अन्नाद रूप विभक्त होकर प्रतीत होते हैं ये भी सब के साथ वह प्रज्ञान आत्मा ही है प्रज्ञान ब्रह्म ही है किंचनो ईमानी चुद्र मिश्राणी क्षुद्रीर अल्प मिश्रानी, मिश्राणी क्षुद्र मिश्राणी युवा शब्द अनर्थक यहाँ युवा शब्द यहाँ पर नहीं है तक का प्रयोग हुआ है। इस प्रकरण में कहीं भी इस इस पूरे मंत्र में शब्द को कहीं ले जाकर जोड़कर कोई अर्थ आप निकाल नहीं सकते अदेव संपूर्ण मंत्र तरगर, के अंतर्गत यह युवा शब्द किसी के साथ के अन्वय होकर कोई करना संभव न होने से यह शब्द अनर्थक है मिश्राणी हिमानी च शुद्र थी, चकार व्याख्यान किंच की व्याख्या और, और मिश्र हैं। ही है नशक है बच्चा है तो क्षुद्र है इनसे मिश्र तो मिश्राणी सही करता उनके सही जितने भी है कौन है वो ये चार प्रकार के आएंगे बीजानी च सरपा दी मच्छर आदि लिया छुद्र सहित कौन लेना सरपादी कीजिए इन सब का भी? कारण थो क्या है तो, अरे अलग हो जाए अन्य अन्य है सब एक ही कारण थोड़े अरे भाई सांप अंडे से पैदा हो जाए तो गाय थोड़े अंडे से पैदा हो जाए तो थोड़े सबके तो वो अलग अलग है कौन वो अलग अलग इतराणी कह दिया आपने दो राशन निर्देश किया जाता तो है ये अंद कौन है वास्तव में जलायु जानी मनुष्य जानी कार्य प्रशना से बालादी प्रसन्न से जो बालों में हो जाते हैं हैं उसका योग कौन है? उसको दृष्टांत बताओ कद घोड़ा है गाय है आदमी है हाथी है क्या प्राणिजात जिसको दो भागो में भक्त जंगम उन्हीं को चार भाव कर बता दिया फिर उसी को तीन भाव कर बता जो कुछ भी है वो क्या है वो जंगम पद जंगम गाद ये चलती पद व्याम गंगम जब पायराम से चले फिरे उसी का नाम जंगल ये पदत्री और जो आकाश है न पद्रशीलम आकाश मार्ग ऐसी उड़ने के स्वभाव वाले हैं पक्षी जिनको पद मिल गया फिर भी इनको भी जंगम में लेते हैं जब पक्षी जो, जो आकाश उड़ते हैं कि जमीन पर बैठ कर चलते नहीं क्या दोपहर वाले रहते हैं वो भी चलते हैं तो है पेड़ पर बैठे तो पेड़ पर डाली पर चलते नहीं चलते, चलते तो भी इसलिए उनको भी जंगम कोटी मिलेगा तावर जंगम ऐसे कर दिया जाएगा फिर भी यहाँ समझाने के दृष्टिकोण से मंद मध्यमाधिकारी के लोग चर्चा चली रही है इसलिए जो है उसको समझाने के लिए अलग से भी बता पत्रशीलम और अच्छा। जो सर्व तक संपूर्ण कोई चीज छोड़ना नहीं नाम गिनाया है नहीं गिनाया है शब्द में अंतर्वा हो जाएगा विशेषता सभी का नाम तो नहीं छोरा नहीं सकती चौराज क्या क्या नाम गिनाओगे हो होगी इसीलिए मुखी मुख्य दो चार आप बता दिए और उसे को व्याख्या कर कौन हो सकता है यहाँ शुद्ध ब्रह्मी नियर की नेत्र की व्याख्या नियत अने की भवति जिसका ऐसा है ब्रह्म ही नयन करता है सत्ता जिनका ब्रह्म की सत्ता से ही सत्तावान होते हैं जो वे सब पदार्थों का नाम प्रज्ञा प्रज्ञाने प्रज्ञा ने ब्रह्मणी उत्पल का प्रतिष्ठा प्रज्ञान आश्री प्रज्ञा ने प्रतिष्ठित अंबिका ना प्रज्ञा प्रतिष्ठित मतलब क्या प्रज्ञान कौन है उसी में ही में प्रतिष्ठित है कल्पना का बिना कल्पना का टिक सकता है इसलिए उत्पास्थित और लय क्या है कल्पना है प्रकार की जो कल्पना का संपूर्ण काल है ये ब्रह्म ही प्रतिष्ठित होता है प्रज्ञा लोका पूर्व यहाँ कोई अर्थाच विशेष बताने की जरूरत नहीं है इसलिए ब्रह्म की सत्ता से ही सत्तावान हो जाता है ये जो लोक है चरा चरा जो प्रपंच है वही न लोक सज्ञा चक्ष नेत्र से है ना लोग कहेंगे नेत्र शब्दों रूढ़ में आपने कहा सत्ता को नयन किया जाता है जिससे और जिनका ये सब कहा से ले लिया गया जबरदस्ती व्याकरण के साथ श्रेष्ठ प्रत्योग नियत अनियमित ही बनता है लेकिन लोगों ने उसको चक्षु में रूढ़ कर दिया है अंत वृत्ति को विषय की ओर नयन किया जाता है जिसके द्वारा उसका नाम सारे इंद्रियों का नेत्र क्योंकि अंतर्क वृत्ति जो निकल रही है उसको विषय की ओर ले जाना जिसके द्वारा नयन किया जाए नियत जिसके द्वारा नयन किया जाए इन अंतकरण वृत्ति को जिसके द्वारा विषय की ओर नयन करते हो उस नया ब्रह्म की सत्ता से सत्ता का नयन किया जाए जिनकी वृद्धि वो सारे के सारे इसलिए तो तो प्रज्ञा न्याकरण के हिसाब से वही सही था लेकिन नेत्र शब्द से लोगों ने रूढ़ कर दिया सकूंगी उस तर्त को लेंगे तो क्या व्याख्या होगी उसको भी बताया की आशंका निवान करते हुए पहले प्रज्ञा जो चराचर है सब कहे प्रज्ञा नित्रम कह दिया आपने सर्वम प्रज्ञा कह दिया जब तो सारे तो नित्र हो गए वही दो बड़ा करे लोग चराचर नेत्रम, प्रज्ञा ने, तरम, ने, ने, तरम, ने हो गई इस दोष को दूर करने के लिए कहा जा रहा है प्रज्ञा चक्षरवा यहाँ जो प्रज्ञा नेत्र शब्द है इसका क्या करना प्रज्ञा चक्षरवा सर्वे चेतन रूपी साक्षात्मक चक्षु के माध्यम से सगल विषयों का अनुभव किया जाता है जिनके द्वारा उन सबका नाम प्रज्ञा हो गया प्रज्ञा प्रतिष्ठा सर्वस्व लय का भी का आधार का उत्पत्ति आधार का और लय का भी आधार वही है इसीलिए प्रज्ञान ही ब्रह्म तो है निर्गुण है, जिसमें सारे सृष्टि की परिकल्पना करके आप उसको ले जाने के लिए पहले बोल चुके थे अध्यारोपाध्यम निष्प्रपंचारोप अध्यार पहले कर दिया गया था तो अपवाद द्वारा वापस आपको वही पहुँचाए सर्वोपाल तदेत प्रत्यक्ष विशेष अपोह संवेद्यम प्रत्यागोचम तोंधेन प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष एकद क्या लेना एक प्रत्यक्ष सर्वोपाल विशेष प्रत्यस्तम है अभाव अभाव प्राप्त कर गया है प्रत्यक्ष अभाव प्राप्त किम प्राप्त सर्वोपाल विशेषम सर्वोपाल विशेष रहित प्रत्यक्ष सर्वोपाल विशेषम का अर्थ है सर्वोपाल विशेष रहितम ऐसा होते हुए सन ऐसा होने पर ही क्या होता हो निरजनम निर्माया निर्मा अंजना जो रही थे अंजनम अंजूद होता है व्यक्तिकरण में अभिव्यक्ति होना ही अंजनम और व्यक्ति कराने वाली का ना नाम अंजना वो माया उससे रही थोड़े का नाम निरंजनम ब्रह्मो चर्था निर्मात माया रही थे वो जब माया तो तो से आएगा भी नहीं क्रिया ये है है एक है जो जिसको में निर्मलोग निष्क्रियम शांद पूर् अनेको शास्त्रतीशेष अपोह साध्य इत्यादि शास्त्रा विशेष अपोह सौविध्यम निवृत्तिपल सर्व विशेषों की निवृत्ति से उपलक्षित है सर्व शब्द प्रत्यय अगोचर इसलिए सर्व शब्द प्रत्यय अगोचर न शब्दों से रक्षित की जा सकती है मैं शब्दों का जो प्रत्यय के द्वारा विषय किया जा सकता है तंत्र विशुद्ध प्रज्ञोपाय संबंधे नो अत्यंत विशुद्ध है प्रज्ञोपाय संबंधा तथा जो प्रज्ञान है वो कैसा है अत्यंत होने के बावजूद भी, का के भी माया रूपी उपाधि का संबंध के कारण से संबंध न हो विशुद्ध भ्रम का नाम ईश्वर भी नहीं हो सकता परमात्मा भी नहीं कर सकते सर्व साधारण अगत बीच प्रवर्धनता अंतरयान संयम भवती और वही निरुण निराधार माय संबंध हो, हो गया ना अभी सगुण निराकर है तब ईश्वर नाम हो गया वही ईश्वर का नाम अंतरियामीकार प्रत्येक है ना सब पदक देखिए अब अंतरियामी का लक्षण करने जा रहे हैं सर्वसाधारण अव्याकृत जगत बीज प्रवर्तकम नियंत्रित अंतर्यामी संजय भवती और जो सर्व साधारण सर्वान प्रति भोग्य पे समान सभी जीवों के प्रति रूपेण भोग्य रूपे जगतगा जगत जो बीच है, तो बीच का जो बीज प्रवर्धग नियंत्रण क्योंकि यही वास्तव में नियमन करने वाला है इसलिए इसका नाम अंतरियाली संजय बहुत तब इस तरह हो जाता है अर्थात अब सगुण साकार हो गया है किंतु सूक्ष्म हुआ सगुण है, माया तो ही है उसमें कुछ आकार हो गया बीज का आ आ गया, गया, प्रवर्तक नियंत्रित वहाँ ये विशेष आकार विशेष आ गया है लेकिन वो अभी सूक्ष्म अदेव व्याकृत जगत बीज भूत आत्मा लक्षण और वही व्याकृत जगत का जो बीज है उसका पहले अव्याकृत जगत के बीज का नियंता प्रेरक हुआ था और अब व्याकर जगत के बीज का बीजूत बुद्धियात्मा लक्षण बीज भूत जो आत्मा अभिमान समय आत्मा का अभिमान रूपा हो जाता है नाम पड़ गया ईश्वर तो हुआ वो अंतर्यामी हो गया वही ईश्वर फिर वही अंतरयामी जो है ईश्वर जो ईश्वर अंतर में हो रहा अब हो गया अब विष्ठ नहीं आया है कारण में सुधाई कारण उदाहरण नहीं हुआ कारण में भी दो कोटि कर दिया अंतरयामी और दो कोटि कारण में भी दो भाग कर दिया एक तो हो गया आवरणात्मक है और दूसरा अब आगे देखा मल मल को लेकर चलेगा अब आगे कहे तदेव अंत अंधोदूत प्रथम शर्वोपाधि उपाधि मध्य विराट प्रजापतिजम भवती वही विराट अथवा प्रजापति नाम वाला हो गया जगत व्यक्त अवादेव वही हर नगर के भीतर अंडा उत्पन्न हुआ अंडोद प्रथम शरोपायी अंड से उत्पन्न जो प्रथम शरीर आत्म उपाधिमान जो विराट है जिसको दूसरे शब्दों में यहाँ पर प्रजापति दिशा कहा गया था उसी को नाम है और दूसरा नहीं है इस तरह से जो चतुस्कोटिक व्यवहार बन गया अब थोड़ी समस्ती का है पहले ईश्वर हुआ फिर उसके बाद और प्रजा विराट वही वहां पर हम लोग क्या करेंगे शुद्ध ब्रह्म है शुद्ध ब्रह्म ईश्वर हुआ ईश्वर से जो आपका ये सब प्रकरण बन गया समी में और वृष्टि में क्या करोगे शुद्ध ब्रह्म से सबसे पहले तुरी भाव है साक्षी साक्षवर है यहाँ पांच अक्षे बराबर है उसके तो बाद आएगा फिर आएगा तेजस है अरे चार हजार आठों तो से रहित पोषक इस तरफ उन्होंने बता दिया है जो समि में में समझ लेना तद उद्भूत अग्निया मध्य मकार नहीं तद उद्भूत अग्निद्य उपाधि मध्य देवदादी संजम्भवती इस प्रकार से वह एकमे वित्र ही एक मान लो उद्भूतित अग्नि आदि उपाधि वाला होकर देवतादी नाम को वही ब्रह्म ने देवता देवतादी नाम को प्राप्त कर लिया माने वही पटता था वह पट ही क्या हो गया घटित हुआ और उसके बाद में लांचित हुआ रंजित हो गया तो अवस्था चतुष्टी को प्राप्त करता हुआ वही पट चित्रपट नाम को प्राप्त कर तथा विशेषिशु अपनी यथा आपने समि शरीर में देखा तथा विशेष शरीरोपाधि इन दृष्टि शरीरों में भी इसी तरह से अन्वय कर लेना चाहिए ब्रह्मा स्तंभ पर्यत देश हो तत्न नाम हो ब्रह्मण इस ब्रह्मा जी से लेकर स्तंभ पर्यंत जितनी भी है सारे उपाधियों से वो विशिष्ट होकर के तत् नाम और रूप को प्राप्त किया है कौन ब्रह्मी तदेव चाहे तक सर्वोपालि भेद भिन्न इसलिए एकमे ही सर्वोपालि भेद को लेकर भिन्न भिन भिन्न रूपेण न होता है सर्वे प्राणी तार्किदि भेद भिन्न एक को हम ही ग्रहण करते है ऐसी बात नहीं यही सभी जीवन मुक्ति ग्रहण कर रहा है सभी प्राणियों के द्वारा तार्कि द्वारा भी सब प्रकार से जाना जा रहा है विकल्पित रूपेण अनेक प्रकार से ग्रहण किया जाता है इसी के बारे में स्मृति भी कहती है प्रजापतिम इंद्र अपरे प्राणम अपरे ब्रह्म शाश्वतम इत्याद्या स्मृति इसी को कोई कहते अग्नि है? है ना मंत्रो में आए अग्निर्मातर मातृश्वान ऐसे कोई कहते नहीं, नहीं मनु ही सब का प्रजापति चौदह का इंद्रम पांचवे का प्राण और अंत मैं वास्तव शास्त्र इस विषय में तो आप मांडवी कार्य में ने देखाई है उपाय काल की चर्चा हुई एक एक एक करके कितने पक्ष उठाया शुभ ने जो है सुपारियों को ही ही सब कुछ है, है? भोजन पानी ही सबसे बड़ा चीज ऐसे कितने उठाया तो बहुत सारे है ना वो तो सब लेने यहाँ पर एक, एक, एक, एक, लो कोई। लोकाल समवत, आप लोकालुक्रम्या, जो है, सा वो जो बामे घर में रहकर जो कहा था वह एक प्रज्ञे भ्रम रूपी प्रज्ञ के माध्यम से ही प्रज्ञान स्विन्न प्रज्ञात्मा क्या प्रज्ञान स्व स्वरूप से ही लेकर स्मार्ट लोका शरीर रूपी लोक से उठकर तो गए उपाधियों से परे होकर अमृष स्वर्गीय लोग स्वरूपात्मक जो सुखात्मक जो तक ब्रह्म स्वरूप है उस स्वरूप में ही स्थित होकर सर्वान कामनात्मा जीवन मुक्त रूपेण सदल कामनाओं को प्राप्त करने के पश्चात अमृत सम्वत जो विधेयक्त हो गया तो अमृत भाव को प्राप्त कर गया अमृत भाव को प्राप्त कर गया इस प्रकार से जो है आप तो विचार है तो उसको भाष्य कर देखो स वाम देव अन्य सर पूर्व जो एक दृष्टान रूप में बताया गया तब तो आमदे उसी वो लोग अन्य क्या जो कोई व्यंग एवं यथोक्तम ब्रह्म वेद ये जो प्रज्ञानम ब्रह्म को जो जानता है प्रगेनात्मना प्रग्ञात्मना पूर्व विद्वांसो अमृताव को जान्य से ही अन् विद्वान् अमृतभाग प्राप्तीय थे तथा थी कुशी प्रकाश अयम भी विद्वा ये जानी एन प्रग्नात्मना अस्म लोकाम्यू प्रज्ञान रूपी आत्मा से प्रजान ब्रह्मीस्व रूप से ही प्रजेना ब्रह्म विद्वांस पूर्व अमृता अस्मत लोका अस्मत लोकात्म ने भाव त्याग देह का त्याग मर गया ऐसा तो नहीं करती मर जाए फिर क्या सर्व संकल्प काम प्राप्ति का अनुभव कर पाएगा इसलिए यहाँ देह को त्याग का मतलब देहाभिमान खत्म हो गया अहंता ममता समाप्त और उत्क्रम्या अरे धीरे से उत्क्रम्य इत्यारी इत्यारी का मतलब देहाभिमान को प्रख्यात करके इत्यादि व्यापक इत्यादि करी गई हमने वामदेव का यही मंत्र पूरा का करीब करी है ना केवल प्रज्ञान आत्मा इतना विशेष है बाकी सारा पूर्व ही है मंत्र इसने बाकी सारे व्याख्या अच्छा हमने पहले ही कर लिया है अस्त लोग का उत्क्रम्य अमुष स्वर्गीय लोग है इसलिए एकता शरीर से शरीर को प्रत्याग करके अपने स्वरूप मुद्दा स्वर्गीय तो स्वरूप ही है स्वर्ग क्या है निर्देश सुख वास्तविक स्वर्ग और जो लोग है वह गौण है ये बात पहले कर चुके हैं इसलिए स्वर्गीय लोग ये सब व्याख्या पहले हो चुकी है भाषा के पंक्ति लिख दे रहे हैं सर्वे स्वर्गीय लोके सर्वान काम आपका स्वरूप में स्थित होकर सकल कामनाओं को प्राप्त किया हुआ वा। वह जीवन मुक्त जब मुक्त हो जाता है तब तो अमृत तो सब मोक्ष को प्राप्त कर गया ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है, की। शरीर प्राण वियोग लक्षण मरण रहता अमृत बने शरीर प्राण आदि वियोग और संयोग रूपा जो मृत तो था उससे रहित तो हो गया अर्थात पुनर्जन्मादि रहित तो होकर पूर्ण मोक्ष को प्राप्त कर गया इस प्रकार से इन्होंने पूरा तो कर दिया तदों बारा शांति इसलिए होता है इसमें ओम वांग में वज सत्यम वजिषावदो हर भक्ताक्ता अवधार ओम शानदे शांति शांति मेरी वाणी मेरे मन में प्रतिष्ठित हो वांग में मन की प्रतिष्ठित और मनो में वाची प्रदेश और मेरा मन मेरे वाणी में प्रतिष्ठित हो गया अर्थात मेरे सोचने समझने बोलने में कोई अंतर ना मैं जिस शास्त्रों को जिस प्रकार से चिंतन स्मरण करता हूँ समझता हूँ जिस तत्व को जिस प्रकार के समझता हूँ चिंतन किया हुआ हूँ जाना हुआ हूँ मेरी वाणी वैसे ही कहें और गुरुजनों ने इस मंत्र आदिओं को वेद शास्त्रों को जिस प्रकार से से उच्चारण कराया है उसी प्रकार से यह सारा का सारा चीज मेरे मन में प्रतिष्ठित हो कहीं भी किसी भी प्रकार का अंतर ना। हो ने कुछ उच्चारण करा दिया चेरा ने कुछ उसके मन में कुछ और बैठ गया ऐसा नहीं होनी चाहिए जैसा गुरुओं के मुख से इस को प्राप्त हुआ है वो ही चीज अपने मन में प्रतिष्ठित होनी चाहिए और जो मन में प्रतिष्ठित है वही परंपरा को निभाते हुए आगे में वाणी के माध्यम से लोगों के प्रतिष्ठित बढ़ानी चाहिए अदयवांग वांग में, में वाची प्रतिष्ठितम आवि, आविर आविर मे और कहते की भाई मेरे प्रति जना ये और भी सुस्पष्ट हो और भी सुस्पष्ट स्पष्ट है ना हो आविर आविश्चित सन एक भी दो बार आवे ही मेरे लिए प्रकाशित हो जावे कोई भी शास्त्र का रहस्य तम भी अर्थ के ना तम भी अर्थ हमसे छिपावा न रह जावे और रहने के बाद और वृद्धि को भी प्राप्त आविर सन्न एक भी छह आविर्भूत होने के बाद अभिवृद्धि को भी प्राप्त हो गए प्रकाशित तो हो गयी अर्थ अर्थ प्रकाशन होने के बाद आप समय उसको समझ गए और कक्षा से बाहर जाते भूल तो क्या फायदा है न इसे कहते आविर सन और मजबूत होते जा और मनन हो नित्यासन होने तक बढ़ते ही रहे वो भटे नहीं गये गड़बड़ न हो गए आविर आविर वी बेदस म ये प्रहा किसके लिए बोल रहे वेद मण वेद का तात्पर्याप्त जो है वह मुझ में अत्यंत साहित्यता पूर्वक मुझे प्राप्त हुए और मुझ में ही प्रतिष्ठित होंचा स्पष्ट विज्ञान था श्रुद्बी माँ प्रहा मेरा सुना हुआ चीज कभी मेरे को त्याग न करे अनोरात्र संधान गुरुमुख के द्वारा अधिक इन सभी मंत्रों को दिन रात में अनुसंधान करूंगा प्रथम सत्य मनिष्यामी शास्त्रीय सत्य का ही कथन करूंगा और लोक व्यवहार में भी लौकिक सत्य का कथन करूंगा ताकि लोक व्यवहार में भी लौकिक असत्य बोलने लगा क्या मिथ्या जगत है ना मिथ्या जगत झूठ भी तो मिथ्या है क्या दिक्कत है बोलने झूठ मित् है खुद करना मिथ्या है पर स्त्री का इज्जत हरण करना भी मिथ्या है क्या दिक्कत है चरा चरी समझ करो को ऐसा उल्टा बकने वालों के लिए करें नहीं, नहीं। जब तक लौकिक सत्य प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है तो शास्त्रीय सत्य प्रतिष्ठित हो ही सकता है असम्भव क्योंकि लौकिक शक्ति की प्रतिष्ठा के, के कारण से ही चलता है अंत की शुद्धि होकर के जन्म जन्मांतरण के सफल संस्कार उसके चित्र के अंदर जागृत सत्य जन्म जन्मांतर लाभ सूत्रकार गाते हैं सत्य में जैसे में पढ़ाए नहीं किसी चीज देखे तो मेरे को डाल रहे खजरे में जो अपने आप को उल्टा पुलटा काम करने लगा वेद पढ़ा रहे तो उल्टा बोलने लगा से बोल रहे ऐसा बोल बोल आगे आगे आगे आगे तो वो बोल दिया क्या बाप बेचारा परेशान हो जाए तो हमने बचा लिया उसी प्रकार में जब उल्टा बोलते हैं कथन करूंगा तनम अवतुश वेद और तुम्हें शास्त्र मेरी रक्षा करें और वह भ्रम इस वक्ता रक्षा करें अवतमाम अवत, अवत वक्त मेरी रक्षा करें और रक्षा कर अच्छा करें कर अच्छा करें। त्रिवेदा जो, जो है बहुत ही निवृत कर तो तीन बार शांति इस प्रकार से आपका उपनिषदी शाखा शाखा ही है उसी मेंरण्य में भी द्वितीय आरण्य का अंतर्गत जो आत्म तो रूपा जो चौथा पांचवा छठा अध्याय जो है पांचवा छठा सातवां अध्याय तीन अध्याय जो थे वो अध्याय जिसमें आपको तो कहा जाते तीन तो पहला अध्याय तीन खंड है दूसरे अध्याय में एक खंड और तीसरे अध्याय में दो खंड है उन मिलाकर के ये छह खंड वाले हो जाते हैं तो आप तो का नाम से प्रसिद्ध ये आरम्य समाप्त हो है ओम पूर्ण